जो भी दे दे मालिक तो कर ले कबूल जो भी दे दे मालिक तो कर ले कबूल कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल वहाँ देर भले हैं अंधेर नहीं घबरा के यू गलामत की बहुत दिया देने वाले ने तुझको तो क्या कीजे। नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार देखिए साहब सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज मैं बोलने कुछ और वाला था मगर हुआ कुछ यू कि एक हमारे मित्र ने हमसे एक सवाल पूछ लिया और चूंकि उस सवाल का जवाब मैंने अपने उन मित्र को तो दे दिया मगर उसके साथ ही, ही उस सवाल का जवाब मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ सवाल और जवाब दोनों साझा करूं मगर वो सवाल जवाब साझा करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है आप सभी को जिंदगी में प्राप्ति तो हुई होगी यानी कुछ ना कुछ मिला तो होगा हम सभी को मिलता है अब सवाल यह है कि वो जो मिलता है वो अपनी अपेक्षाओं के अनुसार मिलता है अपेक्षाओं से कम मिलता है या अपेक्षाओं से अधिक मिलता है तो साहब आज मैंने अपने वार्ता का वार्ता ही कहूंगा इसको वार्ता का थीम तय किया कि अपेक्षा से अधिक जब कुछ मिल जाता है देखिए हमारी संस्कृति में गीता हमारे लिए सर्वोपरि है और गीता में पहला ही संदेश जो गीता का हमारे जैसे बेपढ़े लिखे लोगों को भी मालूम है उसमें यही है कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो क्यों क्योंकि फल मिलेगा ही और उस फल की चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा तो अब सवाल यह उठता है कि फल तो मिलेगा मगर चिंता ना करने का संदेश ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है प्रश्नय प्रश्न इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारे जैसे लोग मतलब मैं अपने अपने आप को इसमें इसलिए शामिल कर रहा हूं कि मैं मेरा ज्ञान का स्तर बहुत कम है और उस ज्ञान के स्तर और उसकी वजह से होता यह है कि मैं जब कुछ भी करता हूं तो उम्मीद करता हूं कि कुछ तो इसका नतीजा मिलेगा भाई आप ग्लास उठा के जब पानी पीते हैं तो उसका नतीजा मिलना है प्यास बुझनी है अब ऐसा कैसे हो जाए कि पानी पी लेंगे और साहब हम ये सोचेंगे ही नहीं कि हमारी प्यास बुझनी है या नहीं तो साहब हम अपेक्षाएं तो करते हैं और उन अपेक्षाओं में कभी यह भी होता है कि अपेक्षा से कम प्राप्ति होती है यानी एक ग्लास पानी पिया तो प्यास नहीं बुझी और कभी लगता है कि यार प्यास भी बुझ गई और इच्छा भी तृप्त तो हो गई यानी कि अगर जो ग्लास में पानी के बजाय कोई और द्रव हो जिसे पीने में आनंद आ जाए तो साफ प्यास भी बुझ गई और इच्छा भी पूरी हो गई मैं ऐसे ही कुछ अनुभवों की चर्चा आज करना चाहता हूँ मैं अपने जीवन से ही वो उदाहरण लिख आपके सामने आऊंगा देखिए साहब जब हम अपने बारे में बताएं ना तो हमारी बात ही शुरू होती है जब पढ़ा लिखा करते थे अरे अब तो पढ़ाई लिखाई की बातें ही बहुत दूर की हो गई अब तो ना पढ़ते हैं न लिखते हैं अब तो सिर्फ देखते हैं अब आप समझ रहे हैं क्या देखते हैं तो साहब वो पढ़ाई लिखाई की जब बातें होती थीं तो अक्सर ऐसा होता था मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको देखिए इसको मेरा बड़बोलापन मत समझिएगा मगर अक्सर ऐसा होता था कि मैं जिस उम्मीद से पढ़ाई लिखाई या परीक्षाओं में बैठता था उस उम्मीद से अधिक मुझे कुछ ना कुछ मिलता था यानी कि जैसे मैं उम्मीद करता था कि साहब इस पेपर में मुझे साठ नंबर मिलेंगे तो अक्सर उस पेपर में मुझे पैंसठ या सड़सठ नंबर मिल जाते थे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी अब आपको बता दू साहब हमने शादी किया शादी किया तो बड़े लोग बाप सोचते थे कि साहब बड़े शादी किया तो बड़े तीर मार लिए ये कर लिया हम भी साहब सोचते थे कि शादी हो गई साहब बड़े तीर मार लिए अच्छा मगर अक्सर ये भी सुनते थे भैया झगड़े फसाद ये सब होते हैं अब साहब हमारी शादी को तो चालीस साल से ज्यादा हो गए मगर मिला क्या साहब झगड़े नहीं मिल पाए हाँ डांट डपट मिली मगर झगड़े नहीं मिल पाए अब किसी ने हमसे कहा जब हमने किसी को यह बात बताई कि साहब झगड़े नहीं मिले तो बोले जब आप डांट खा लेते हैं तो झगड़े किस बात के हमने कहा यार ये भी बात सही है मगर मिला तो कुछ जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा ही मिल गया तो अच्छा अब आपको एक और बात बताएं साहब हमने थोड़े छोटे छोटे प्रयास शुरू किए रिटायर होने के बाद जब बैंक की नौकरी देखिए बैंक की नौकरी के जिक्र आज नहीं करूंगा क्योंकि बैंक की नौकरी का जिक्र करते ही बहुत सी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिनको कि हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि भाई आप बड़ा निगेटिविटी की बात करते हैं तो इसलिए हम बैंक की नौकरी की बात नहीं करेंगे हम साहब बात करते हैं आपसे आज बैंक की नौकरी से रिटायर होने के बाद की तो साहब हम रिटायर होने के बाद हमने प्रयास शुरू किया कि भाई चलिए कुछ आ, क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन में हाथ साफ करें हम भैया ट्रांसलेशन करने लगे हिंदी से अंग्रेजी अंग्रेजी से हिंदी और हम मतलब पहले जो ट्रांसलेशन करते थे तो हम ये ट्रांसलेशन ऐसे ही बैठे बैठे जब कोई अपना कोई किताब होती थी कुछ होता था उसको ऐसे ही अंग्रेजी से हिंदी में अपने मू ट्रांसलेशन करने लगते थे लिखित में कुछ नहीं करते एक दिन साहब कहीं से हमको पता चला कि भैया सबटाइटल का ट्रांसलेशन भी होता है सबटाइटल तो आप समझते ही सब टाइटल का ट्रांसलेशन होता है हमने साहब ढूंढना शुरू किया भाई सबटाइटल का ट्रांसलेशन क्या है तो साहब हमने उसको पता लगाया कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि आप सबटाइटल का ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो डिमांड रेज करते थे और आप उस सबटाइटल का ट्रांसलेशन उनके पास एक मिनट दो मिनट पाँच मिनट की फिल्में होती थी उसमें अंग्रेजी में सबटाइटल होते थे उनका ट्रांसलेशन कर सकते उसका उस साइट का नाम आपको बता देता हूँ अमारा तो साहब अमारा डॉट में हमने बाकायदा टेस्ट दिया इंटरव्यू दिया और साहब उन्होंने हमको चुन लिया हम साहब उनके सब का ट्रांसलेशन करने लगे हमने कहा ठीक है यार ये अच्छी बात है अच्छा अब एक काम मिल गया कुछ करने लगे दिन भर में कभी दस बीस मिनट का सबटाइटल ट्रांसलेट करने में चार पांच घंटे लग जाते धीरे धीरे करके साहब हम कमर्शियल स्तर पे यानी जो फिल्में और टीवी सीरियल होते हैं दूसरी कंपनियों के लिए उनके ट्रांसलेशन करने लगे आप भरोसा करिए साहब उस ट्रांसलेशन करने में ये वाले वॉलंटियर नहीं वॉलंटियरी नहीं थे ये ट्रांसलेशन जो थे ये बाकायदा पेड थे पैसा मिलता था तो साहब यहां से यहां पर हमको उतना पैसा मिलने लगा जितना कि हमको महीने में तनख्वाह नहीं मिलती थी उससे ज्यादा पैसा मिलने लगा तो मतलब जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा हमको मिलने लगा अच्छा साहब अब इसके साथ में हमने एक काम शुरू किया हमने शुरू किया साहब एक आई इंस्टीट्यूट में वॉल्टियर बन गए और उस वॉल्टियर में हमने सबसे आसान काम समझा कि भैया ये जो वॉइस लैंडिंग होती है यानी कि किताबें पढ़ना हमने कहा यार ये बड़ा आसान काम है खाली पढ़ना ही तो है किताबों को कोई याद तो करना नहीं हमने कहा यार हम पढ़ेंगे अब साहब हम पढ़ने लगे तो साहब हम वो किताबें जब पढ़ने लगे तो हम निस्पृह भाव से पढ़ा करते दिन भर में एक दो घंटा पढ़ दिया करते थे स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड कर देते थे ठीक थोड़े दिनों के बाद हमको लोगों ने डिमांड रेस करनी शुरू कर दी और उसके बाद धीरे धीरे करके हम स्पेशलिस्ट हो गए क्योंकि जब उन्होंने हमसे कहा कि साहब संस्कृत पढ़ देंगे क्या हमने कहा यार संस्कृत तो हमें आती नहीं है मगर प्रयास कर देते क्योंकि हम कभी भी कोशिश करने में कभी कमी नहीं समझते हमने तो हमने कहा चलो यार कोशिश कर देंगे अगर जो सुनने वाला है वो बेचारा तो देख नहीं सकता तो उसकी थोड़ी तो मदद हो जाएगी हम शायद थोड़ा एक दो शब्द गलत बोलें मगर काफी शब्द तो हम सही बोल ही लेंगे तो साहब हम संस्कृत भी पढ़ने लगे और हिंदी तो खैर मातृभाषा ही थी तो मातृभाषा पढ़ने में तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं तो साहब हम मातृभाषा हिंदी पढ़ने लगे अंग्रेजी पढ़ने लगे और संस्कृत पढ़ने लगे धीरे धीरे करके यह हालत हो गई कि मतलब यह डिमांड आने लगी कि साहब हमारी किताब जो है वो इन्हीं से पढ़वाई जाए रवि सर हमारा नाम हो गया रवि सर से हमारी किताब पढ़वाई जाए अब साहब हम स्पेशलिस्ट रीडर हो गए और आपको बताऊं साहब मैं फिर से बता दूं कि ये देखिए मैं बड़बोलापन नहीं मतलब कोई ऐसा बहुत आत्म प्रशंसा में नहीं डूब रहा हूं केवल आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझको जो मैंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा कैसे मिलने लगा एक दिन हमारे विनय साहब जो हमारे कोर्डिनेटर हैं और साउंड के इंजीनियर हैं उन्होंने हमसे कहा कि साहब एक सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं हमने कहा साहब अवश्य मिलेंगे बताइए क्या चाहते हैं उन्होंने कहा साहब वो धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके बच्चे की किताबें आपने पढ़ी थीं और उनके बच्चे को हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर मिले तो वो उसके लिए आप वो चूंकि कहा महाराष्ट्र के किसी इलाके से यहाँ आए हैं हैदराबाद में तो वो विशेष तौर से आपसे मिलने के लिए इंस्टीट्यूट आ रहे हम सब अब ये तो नहीं कह सकते कि आंखों में आंसू भराए और गला भराया मगर हम ये कह सकते हैं कि हम अभिभूत तो अवश्य हो गए थे क्योंकि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा करने के लिए भी कोई हमारा आभार व्यक्त करेगा इस प्रकार से तो साहब हमको वो भी हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा मिल गया तो जब इस तरह से अपेक्षा से अधिक कुछ मिलता है ना तो यह तो बात सही है कि बहुत जिसे कहते हैं आश्चर्यजनक ढंग से खुशी मिलती है यानी आप आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं और उसके चलते अपने अंदर एक तरह का विश्वास बढ़ जाता है और आगे उस काम को करते रहने की हिम्मत चलती है आ जाती है मैं ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूं कि हमारे मित्र जिनका मैंने जिक्र शुरू में किया उन्होंने जब मुझसे पूछा कि भाई तुम यह बताओ कि आखिरकार तुम ये कैसे ये विचार कैसे लाए कि तुम्हारे एक एपिसोड हो गए तो आखिरकार वो क्या फोर्स है जो तुम्हें मोटिवेट करता है कि तुम ये काम करते रहो साहब उनका यह पूछना मैंने उनको ये बताया कि साहब आपका ये पूछना ही मेरे लिए एक मोटिवेटर है और साहब चूंकि ये सारी बातें एक ग्रुप चैट में चल रही थी तो उस ग्रुप में हमारे अनेक मित्रों ने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं सबका आभार तो व्यक्तिगत तौर से व्यक्त करना तो बहुत मुश्किल काम था मगर चलिए यार मुश्किल काम करने की अब हिम्मत नहीं पड़ती है तो मैं चलिए आसान तरीका ढूंढ के और आज आपके जरिए अपनी बात उन सभी दोस्तों तक पहुंचा देना चाहता हूं कि भाई आपने जो मेरी प्रशंसा की ना वो मुझे मोटिवेशन देती है जब किसी ने पूछा कि यार आखिर तुमने कैसे इतने दिनों तक बोला तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अपने ऊपर एक विश्वास मिलता है कि मैं कर सकता हूं अच्छा दूसरी बात क्या है कि जब कभी आप अपेक्षा से अधिक पा जाते हैं ना तो आपको लगता है कि इससे आगे भी हम चल सकते हैं यानी कि आग, क्या बोलते हैं उसको सितारों से आगे जहां और भी है वो सितारों से आगे करके आप पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है गुलशन नंदा की एक नॉवल हुआ करती थी हमने तो पढ़ी है सब तो सितारों से आगे जो जहान है उसकी उम्मीद भी आपको मिल जाती है यानी आपको लगता है कि हम हमको ये जो opportunities हैं ये हमारे लिए और और भी भी होंगी हम उनकी तरफ भी बढ़ें। अच्छा और मगर इसमें एक खतरा अवश्य होता है खतरा ये होता है कि अब आपके लिए ये निश्चय हो जाता है कि भैया अपने स्टैंडर्ड को जहां है उससे नीचे नहीं आने देना है तो साहब ये एक यहां पर आपको यह तय हो तय करना पड़ता है कि आप जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसके लिए आपने जो भी एफर्ट किए हैं उस एफर्ट को उस लेवल से ऊपर ले जाना है तो हम सब ये समझते हैं कि अगर आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है ना तो अब यह समझ लीजिए कि यहां के आगे स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे आपको अपने लिए कुछ अधिक ऊंचे गोल बनाने पड़ेंगे मैं अपने जीवन में आपसे ये बता सकता हूँ कि मैंने मुझे जैसे जैसे सफलता मिली या मिलती गई मेरे लक्ष्य उतने बढ़ते गए जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं बच्चों से अपने ये कहा करता था कि देखो तुम्हें अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है कि तुम्हें नब्बे पाना है या तुम्हें एक जिंदगी में एक पर्टिकुलर स्तर तक पहुंचना है नहीं मेरा कहना सभी बच्चों से यही होता था कि भाई तुम जो भी आज कर रहे हो कोशिश यह करना कि वहां पर तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सको हमारे एक मित्र हमसे मिले थे तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब आप अपने बच्चों को बहुत गलत शिक्षा देते हैं उन्होंने कहा बच्चों को शिक्षा यह देनी चाहिए कि उतने प्रयास करो जितने से काम चल जाए अब साहब ये दो नजरिए हैं अलग अलग मेरा विचार हमेशा से यह था कि भैया जो भी करो वहां पर अपने बेस्ट प्रयास करो और हमारे जो साथी जो हमसे मिले थे उन्होंने यह कहा कि भाई आप उनसे कहिए कि जितने से काम चल जाए उतना ही करिए फालतू एनर्जी लगाने की क्या जरूरत है तो अब सवाल यह है कि भाई आप जब हमने ये बात कह दिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि हमने अपेक्षा अपने बच्चों से जितनी भी की उन्होंने मुझे मेरी अपेक्षाओं से आगे परिणाम दिखाए तो अब डेफिनेटली बच्चों के लिए भी कठिनाई ये हो गई कि वे अब उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जा सकते तो इसका मतलब हुआ कि आपको आज अपना बेस्ट करना है और कल जो आप करेंगे उसको इस बेस्ट से बेटर होना है तो शायद यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हो गया यानी कि प्रशंसा मिली और उस प्रशंसा से आप धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएं। तो साहब मुझे लगता है कि जब जब भी हम अपने एक्सपेक्टेशन से आगे चलते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हो जाता है क्योंकि हम अपने लक्ष्य ऊंचे करते जाते हैं और उस उनके लिए कुछ ना कुछ काम करते जाते हैं अभी मेरी बेटी ने मुझको एक ऐसा ही फॉरवर्ड भेजा जिसमें उसने कहा कि साहब पिता लोग जो हैं वो आ, हमेशा स्ट्राइव करते हैं कि अगर वो वर्स्ट पोजीशन में भी होंगे तो वो हमेशा ये कहेंगे कि साहब आई विल टेक केयर ऑफ इट और हमेशा जो स्ट्राइव करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उससे निकलने का रास्ता तो ढूंढ ही लेते हैं और यहां पर हो सकता है कि वो मतलब ये हमारी बेटी ने लिखा है कि हो सकता है कि वे लोग थोड़े चिड़चिड़े हो जाए मगर वो डेफिनेटली नि, उससे निपट लेंगे तो उसने मुझको लिखा कि कीप स्ट्राइविंग अब साहब मैंने उसको लिखा कि हां डेफिनेटली कोशिश तो करूंगा उसका जवाब जो उसने दिया वो क्या था वो ये था कि इट कम्स टू यू एफर्टलेसली मेरी बेटी है तो बेटियां तो डेफिनेटली अपने पिताओं से ज्यादा प्यार करती ही हैं और बेटे यदि आपकी प्रशंसा करे तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी मगर ये प्रशंसा में कहना कि इट कम्स एफर्टलेसली दैट वाज समथिंग व्हिच वाज मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड और मैंने जैसा आपसे कहा कि भैया सरप्राइज प्लेजेंट हो तो मतलब हमेशा ही अच्छी बात लगती है मगर इसका नतीजा क्या हुआ कि अब मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं कि जब कभी भी मेरे सामने वो कोई परेशानी लाए तो मैं उसको यही कहूं और करूं कि भैया इस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है या ये परेशानी कैसे सॉल्व हो सकती है तो साहब ये एक है तो अब यहां पर आपको मैं एक बात और बताऊं कभी कभी जब ऐसे हालात आते हैं ना तो यहां पर उन सफलताओं को मैनेज करना भी एक चैलेंज हो जाता है क्यों चैलेंज हो जाता है क्योंकि देखिए इससे इन सब इन सब के कारण आपके ऊपर लोगों का ध्यान चला जाता है और जब आपके ऊपर ध्यान जाता है तो आपका आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तो भैया जब प्रेशर बढ़ जाए ना तो अंडर प्रेशर काम करना ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है अच्छा यहीं पर आपको एक मौका ये भी मिल जाता है कि भैया अपने अपने जो आपने अपने लिए लक्ष्य बनाए थे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले ही अपने लिए कम लक्ष्य बना लिए थे जैसे फिर नौकरी की बात नहीं करूंगा मगर करनी पड़ रही है अरे यार बजट में बोलते थे ना कि भैया एक बजट हम बना देते थे कि हम इतना काम करेंगे तो वो अधिकारी वर्ग होता था वो कहता था नहीं आपने अंडर अचीवर का बजट तो, तो, वाला, वाला तो अपने लक्ष्य खुद से ही निर्धारित कर ले तो साहब वो खुद से जो लक्ष्य है उनका एक बार क्या बोलते हैं उसको रिवैल्युएशन कर लिया जाए तो हम साहब कर लेते हैं करते भी हैं और करते रहेंगे भी अच्छा अब इसी हाँ री इवेल्युएशन के चलते आपको बता दें कि री इवेल्युएशन में अक्सर आपको समीक्षाएं सुनने को मिल जाती तो साहब हम आपको याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते बात किया था वो अभिवादन की ग्रीटिंग्स की तो साहब हमारे एक मित्र हैं श्री प्रशांत कुमार कर प्रशांत कुमार कर्न हमारे साथ बैंक में भी काम किया और उसके अलावा पिछले 40-45 साल से हम लोग अच्छे दोस्त हैं और दोस्त के नाते ये हालत है कि उन्होंने मुझको अपने लेखन में एक पात्र का स्थान भी दिया हुआ है तो मैं उनके परिवार का भी हिस्सा हूँ और उनके लेखन में एक पात्र भी हूँ तो साहब उस अभिवादन के जो मतलब जो संदेश था मेरा उस पर प्रशांत कुमार जी ने चंद अल्फाज कहे तो मैं ये चंद अल्फाज प्रशांत कुमार जी की ओर से जो कहे गए वो आपको सुनवाना चाहता हूँ अब ये देखिए यहाँ पर चूंकि इसका संबंध अपेक्षा से है इसलिए मैं इन शब्दों को आपके सम्मुख लाना ही चाहता हूँ तो साहब उनके शब्द भी सुन लीजिए और फिर आगे बात जब मैं प्राथमिक कक्षा में था तो गुरुजी ने सिखाया था कि आप किसी का अभिवादन करते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति आदर सौजन्य तो प्रकट करते ही हैं लेकिन उससे अधिक अपना संस्कार दूसरों को बताते हैं बचपन में सीखे ये शब्द मानस पटल पर बोपदेव की रस्सी की तरह पाषाण जड़ बुद्धि पर अमिट छाप छोड़ गए इसे आज भी भुगत रहा हूँ अभिवादन विनम्रता प्रदर्शित करती है लोग विनम्रता को आपकी कमजोरी समझकर उसका अनुचित लाभ लेने में कतई विलंब नहीं करते आपकी पहचान समाज में दब्बू घोर परंपरावादी और कट्टर तक कहलाने से कोई रोक नहीं सकता इसलिए अब मैं सार्वजनिक रूप से नमस्ते के स्थान पर बहुत ही धीरे से नमस् बोलकर के शब्द पर अधिक जोर देने लगा हूं अभिवादन के रूप में कर देने से मेरे व्यक्तित्व में आधुनिकता की सुगंध भी समाज में फैलने लगी है और मुझे समसामयिक भी समझा जाने लगा है पिछले दिनों रवि बाबू का पूर्व रिकॉर्डेड अभिवादन विषय के पॉडकास्ट प्रसिद्ध की सीमा रेखा लांघकर ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा कर बैठे विदेश सेवा में रत उनके एक मित्र ने पापुआ न्यू गिनी में हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा चरण स्पर्श के प्रयास को देखकर कर रवि बाबू को बताया कि आपका अभिवादन वाला पॉडकास्ट तो समसामयिक है रवि बाबू फूले नहीं समाए उन्हें यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जी ने भी उनका पॉडकास्ट सुन लिया कल्पना सुख देती है आत्मविश्वास के साथ की गई मानसिक उड़ान वाली कल्पना अतिशय सुख देती है हम झूठ में प्रसन्न होने वाले प्राणी हैं। जितनी पीड़ा सच दे जाता है उतनी ही या उससे कहीं अधिक मात्रा में प्रसन्नता झूठ दे जाता है रवि बाबू फूल कर कुप्पा है मैंने उनकी इस प्रसन्नता के बैलून में सुई चुभा दी। हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते, जितना दूसरों की प्रसन्नता हमें दुखी कर डालती रवि बाबू बेफर पड़े आक्रोश में भलकर बोलने लगे भाई साहब शत प्रतिशत बनारसी हूँ आप जानते ही हैं कि बनारसी लोग अभिवादन में भी जैसी भाषा का उपयोग करते हैं अज्ञानी उस भाषा को अश्लील और गाली तक कह देते हैं मेरे अंदर का बनारसी मेरे जीवन पर्यंत जीवित रहने वाला है इतना ही नहीं परंपरा के अनुसार मेरे छोटे भाई जैसे आप शशि बाबू कहते हैं मैं बनारसी परंपरा तो लहरों के उफान के रूप में संरक्षित है अबे तुमने मेरी प्रसन्नता में छेद किया है तो अब सुनो और मुझे भुगतो इतना कहकर वे विशुद्ध बनारसी लोक चाल की परंपरा की गंगा में डुबकी लगाने लगे फिर बनारसी प्रकार से उन्होंने शब्द के परम होने तक एक सांस में मेरा अभिवादन प्रारंभ कर दिया यानी चिवादन प्रारंभ की हल्के शब्दों के अभिवादन तक मैं डटा रहा लेकिन जब उनके चिवाद के शब्द चरम की ओर यात्रा पर निकले तो मैं मानो पुराने असी घाट से से से के के किनारे गंगा जी में कूदकर तैरते हुए उस पार को प्रस्थान करने के भाव से भाग खड़ा हुआ पीछे से रवि बाबू के कड़े बनारसी चिवाद कुछ दूर तक सुनाई भी देते रहे लेकिन दोनों हाथों की तरजनियों से कान बंद कर मैं तब तक हाफते हुए भागता रहा जब तक कि रवि बाबू के बनारसी अभिवादन के स्वर आने बंद न हुए क्या आप रवि बाबू से अपना विधिवत बनारसी अभिवादन कराना चाहते हैं नहीं ना फिर शशि बाबू के मुंह तो एकदम नहीं लगी सतर्क करना मेरा काम था सो किया बाकी आप जाने और आपका प्रारब्ध मेरी शुभकामनाएं तो लेते जाइए हे पाठक तो साहब आपने उनके शब्द सुन लिए अब इसके आगे मुझे कुछ और नहीं कहना है सिर्फ इतना कहना है कि जो बात मैंने इस हफ्ते में बात करने के लिए रखी थी उसको टालकर अगले हफ्ते के लिए रख दिया है तो अगले हफ्ते आपसे कुछ और एक सीरियस विषय पर बात करने के लिए आऊँगा तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद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 बहुत दिया देने वाले ने तुझको आँचल ही ना समाए तो क्या कीजिए बीत गए जैसे ये दिन रहना बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए